का ही वस्त्र स्वर्ण वर्ण वस्त्र है और श्री देवी भूमि देवी दोनों उनके साथ हैं और गरुड़ो परिसंस्थितम श्रिया भूमियाम गरुड़ो परिसंस्थितम गुड़ोपरि का अर्थ होता है शब्द में भगवान रहते हैं भगवान कहीं एक के हृदय में से निकल के दूसरे के हृदय में जाने के लिए भगवान शब्द रूप गरुड़ का आधार लेते हैं और श्री देवी और भू देवी उनके पास दोनों सत्ता की देवी और सौंदर्य जी की ईश्वर जी की देवी दोनों कृषि लक्ष्मी और स्वर्ण लक्ष्मी दोनों उनकी सेवा में सम संलग्न रहते हैं अब हर्ष गद गदाणी से ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की न तो स्मृत पदम देव प्राण बुद्धिन्द्रियात्म भी जिंत कर्म पाषाद हृदय निक्षु भी माया गुण मैयात्म सृजस्य वसी लुम पसी जगत तेनते लेप आनंद अनुभव आत्मन श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा आदि में जैसी स्तुति थी उससे मिलती जुलती है न तो स्मित देव पदार विदम ग्यारहवें स्कंध में कैसे का प्राणी आत्मा बुद्धि के द्वारा नमस्कार कैसे करना बोले पाल पालाजी महाराज चलते चलते ठोंक दिया पाल महाराज तो ऐसे नहीं होता प्रणाम प्रणाम होता है प्राण से बुद्धि से इंद्रिय से और मन से चारों का नाम है प्राण बुद्धि इंद्रिया आत्म भी हाथ जोड़ने से ही प्रणाम नहीं हो जाता मन से प्रणाम होता है और मन से जो प्रणाम होता है उसमें महत्व बुद्धि से होता है और महत्व बुद्धि से होता तो है स्वाभाविक होता है प्राण का अर्थ है स्वाभाविक किसी भी अपने से बड़े पुरुष को जब देखते हैं और ना उठे उसको देख करके और हाथ न जोड़े तो क्या हुआ उसमें बोले हुआ ये कि तुम आलसी आदमी हो आगे कोई काम नहीं करता बिल्कुल स्पष्ट निकल आया। जो अपने से बड़े को देखकर और हिलता डोलता नहीं है तो वो तो बहुत आलसी है वो आगे जिंदगी में कौन सा काम करेगा मनोजी ने कहा कि जिसको नमस्कार करने का कर और वृद्ध के पास जाके छोटी किस्म के जो लोग हैं उनके पास बैठ के घंटों तक के क्या होगे? गए तो तुम्हें तो सिखाने की आदत पड़ गई है उनसे सीख के क्या होगे, गए छोटेपन की बात बातचीत क्या होगे? बस अपने से छोटी किस्म के लोगों से अपने से छोटों को उपदेश देते रहते हैं बस बिना तो अपने से बड़े बूढ़े के पास बैठेंगे तो वहाँ तो कुछ सीखने को मिलेगा ना तो अभिवादनशील नित्यम वृद्धोप से चुरी तत्व थे आयुर्विद्या जसो बलम आयु विद्या जस बल इन चारों की वृद्धि होती है बड़े बूढ़ों की सेवा करने से तो मनुष्य को नमस्कार करने का अभ्यास होना चाहिए हो नमस्कार से ममता अहंकार ये दोनों मिट जाते हैं अब तो आ, ब्रह्मा जी ने स्तुति की हम तुम्हारे चरणों में जो लोग कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो नित्य आपका चिंतन करते हैं अपने हृदय में अपनी माया से ही तुम सृष्टि स्थिति प्रलय करते हो और स्वयं आनंदानुभवात्मा हो आनंदानुभवात्मा तथा शुदृ दुष्टानाम दुष्टान दानाध्ययन कर्म भी ये भी वही है भागवत बहन ये जिन लोगों का मन दुष्ट है मोह कपट चल सिद्ध छिदा निर्मल मन जन सोमय बाबा जिन लोगों के हृदय में दुष्टता भरी है वो चाहे जितना भी दान करें जितना भी अध्ययन करें जितना भी काम करें उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा हृदय तो शुद्ध तब होगा जब भगवान के यश में श्रद्धा भक्ति का उदय होगा ये भी वही है अतवा में दृष्ट दोषा पनुष्ठ सद्योन्तर हृदय नित्यम मुनि भी सातवत ये सब चित्त के दोषों का निवारण करने के लिए मैंने आज आपके चरण कमलों का दर्शन किया है बड़े बड़े सातवत वैष्णवजन बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं और बड़े, बड़े अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम सब ब्रह्मा आदि हमेशा से आपकी सेवा करते आए हैं ज्ञानी लोग आपकी सेवा जो करते हैं वो अपने हृदय में अपरोक्ष साक्षात्कार होने के लिए एक भगवान तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ये जगत से रूप में भगवान ही है दूसरा कोई नहीं है सौ सौ कसम खा के इस बात का निश्चय कर लो कि जो तुम्हारे सामने ये संसार मालूम पड़ रहा है ये परमेश्वर का ही स्वरूप है इसमें न कुछ बुरा न कुछ भला और यदि चाहो कि हम राग द्वेष इससे करेंगे भी तब भी राग द्वेश नहीं करोगे सोते समय राग द्वेश कहा जाता है वह तो जाता है ना नहीं राग द्वेष बना रहे तो कोई नींद लेगा नींद नहीं आएगी सपने कैसे आवेंगे राग द्वेश बना रहे तो दूसरे की याद कैसे आवेगी जागते में तो ये राग द्वेष आदि ये सब झूठे खेल हैं और भ्रम से मालूम पड़ते हैं कि अभी आए और हमारे हृदय में है। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का अनुभव करना कि सब परमात्मा है परोक्ष रूप से विश्वास करना कि वो आकाश के समान व्यापक है बैकुंठ गोलों आदि में रहता है वो परोक्ष रूप हुआ और अपरोक्ष के रूप में साक्षात अपोक्ष आत्मा के रूप में परमात्मा है ज्ञानी लोग ऐसा अनुभव करते हैं तो तुम्हारे चरणों की पूजा का जो निर्माल्य है तुलसी माला उससे तो लक्ष्मी भी स्पर्धा करती है भगवान के चरणों की माला लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है इसलिए आपके चरण कमलों के जो भक्त हैं, उनके लिए तुम्हारी भक्ति लक्ष्मी से भी बड़ी है इस और सारे भक्त केवल भक्ति को ही चाहते हैं इसलिए ब्रह्मा आदि कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरण कमलों में हमारी सदा भक्ति बनी रहे जो लोग संसार के रोग से जल रहे हैं उनके लिए एक ही दवा है भगवान की भक्ति जब ब्रह्मा जी ने इस तरह से कहा महाराज देखो पहले शंकर जी का वर्णन आया अब ब्रह्मा जी को भी ले लिया और विष्णु भगवान स्वयं प्रगति है बोल ही हैं, रहे हैं और राम भी बोल रहे हैं अब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम क्या चाहते हो किन करो मीटि तुम जो कहो सो करने के लिए हम तैयार हैं इस पर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे भगवान एक पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा का पुत्र है उसका नाम है रावण भगवान रावणो रावणो महान महानुलस्त के पुत्र विश्रवा का पुत्र एक बड़ा प्रसिद्ध रावण नाम का राक्षसाधिपति है और मैंने उसको बर दिया इससे उसको हो गया घमंड असल में जो संसार के विषयों को प्राप्त करके कि हमारे पास ये है हमारे पास ये है सुखी होता है ना हर्षित होता है हृष्टो द्रीप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। वेद भगवान कहते हैं कि जो संसार के विषयों को प्राप्त करके हृष्ट होता है हर्षित होता है आहा हाँ, हमारे बराबर और कौन है उसको दर्प हो जाता है और दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। जहाँ घमंड हुआ वहाँ धर्म का अतिक्रमण होता है हमारा कोई क्या करेगा अब भय कोतवाल अव डर काहे का और का? मोरे सैया भाई को सवाल तो अव डर काहे का तो जब निडर हो जाता है आदमी तब बुरे बुरे काम करने लगता है तो ये अभिमान जो है ना पैसे का अभिमान हो तो हजारों रुपया लाखों रुपया बुरे मार्ग में फेंक देंगे हमारा कोई क्या करेगा हमारी चीज है हम फेंकते फेंक। हैं तो अभिमान ही असल में बल का अभिमान होगा तो कमजोर को पीट देंगे तो ये असल में अभिमान ही दुख देता है तो ये राक्षसा नाम अभिपतिर मदत्त बर दर्पिता ब्रह्मा जी ने बरदान दिया और ये दृप्त हो गया बड़ा भारी घमंडी तो त्रिलोकीम त्रिलोक लोकपाला सारी दुनिया को दुख पहुंचाता है लोकपालों को दुख पहुंचाता है त्रिलोकी को दुख पहुंचाता है तो ब्रह्मा जी तुम हमारे पास क्यों आए हो तुम्हारा ही दिया हुआ तो बर है बोले महाराज मैंने उसको ये बर दे दिया कि मनुष्य के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी तो अब आप ही महाराज मनुष्य बनिए। ब्रह्मा जी तो मारने का काम नहीं करते हैं ये तो बाप है ना सबके हाँ। सबके बाप हैं इसलिए मारने का काम ब्रह्मा जी अपने हाथ से नहीं करते और बोले की भाई शंकर जी तो सबको मारते हैं तो मारते तो हैं पर मूडी हैं बना हाँ, हाँ। जब प्रलय का समय होगा जब उनको सूझेगी कि अब मारें तब मारेंगे बीच में उनको मारने की कुछ पड़ी नहीं है, है? हाँ। ये मूडी लोग भी बड़े विचित्र से हो समय पर मूड आ जाए तो काम करें और न आवे तो न करें अब काम तो डर ही रह जाए ना तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंकर जी तो इस समय तो मारने वाले नहीं है उसको और मैंने तो बरदान ही दिया है मेरा तो बच्चा ही है मैं अपने हाथ से कैसे मारूं तो अब आप ही मनुष्य मानुषो भूतवा जय देवर ऋपुम प्रभो आप स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस देवताओं के शत्रु को मारिए ये जो मालूम पड़ता है कि हम अहंकार के द्वारा अपने मन को और इंद्रियों को सुख पहुँचा रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है अहंकार अपने ही मन का शत्रु है अहंकार अपनी ही इंद्रियों का शत्रु है वो देव है देवता तो यही है ना भागवत में देव शब्द का अर्थ इंद्रिय है ऐसा रखा हुआ है देवानाम नाम, आनुश्रविक कर्मणाम तो भगवान ने कहा कि देखो जी इधर तो तुमने बर दे दिया इसको कि मनुष्य के हाथ से मृत्यु होगी दूसरे के हाथ से नहीं मनो बात ये हुई कि रावण ने बर मांगा कि हमारी मृत्यु ही न हो तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पैदा होता है वो मरता है ये नियम है जो बरा बुताना जो फरा सोझरा जो बरा बुताना जज जन्यम सदनित्यम जो जन्म लेगा वो जरूर मर जाएगा तो ऐसा बर तो हम नहीं दे सकते कि तुम न मरो कोई न कोई निमित्त तो बाकी छोड़ना पड़ेगा तो उसने कहा कि ये नर बानर जो है ये तो घास फूस है हमारे खाने की चीज इनको छोड़ करके महाराज हम इनके लिए बरई नहीं मांगते जाओ इनके लिए क्या बर मांगना चाहिए हमको न मारें अब देखो नर बानर को अपने से छोटा तुच्छ समझ के और उनका उसने तिरस्कार किया तो नरई बानर मारने के लिए आ गए मनुष्य जिसका तिरस्कार करता है ये उप में एक बड़ी श्रुति है ब्रह्मतम्परा दाद जो नेत्रात्मन ब्रह्म वेद क्षत्र तम्परादात जो क्षत्रम वेद जिसको तुम छोटा समझ के ब्राह्मण को क्षत्रिय को देवता को लोक को वेद को अपने से छोटा समझ करके जिसका तिरस्कार करोगे वही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा ब्रह्म तम्परा दात जो नेत्रात्मनो किसी को भी अपने से तुच्छ समझ करके और उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए नहीं तो महाराज चीटी भी हाथी को मार डालती है ऐसा देखने ऐसा सुनने में तो आया मैंने देखा तो नहीं है, पर सुनने में आया है कि चीटी हाथी के सोर्ण में घुस जाती है और जब काटने लगती है सोर्ण में तो हाथी पहले तो फुपकारता है उसमें से सांस निकालने की कोशिश करता है जब वो चिपक जाती है बिल्कुल तो सूढ़ पटकने लगता है और पटकने से भी नहीं छोड़ती है वो तो फिर स्वयं मर जाता है एक चींटी भी हाथी को मार सकती है उसका किसी को छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए तो रावण ने मनुष्य नर बानर का तिरस्कार किया आप मनुष्य होकर के उसको मार भगवान ने कहा ठीक है तुमने तो रावण को बर दिया और हमने एक दूसरे ढंग का बर दे रखा है कश्यप्य बरो दत्स तपसा आ, तो शिपेन में कश्यप को मैंने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के बर दिया है तो उन्होंने हमसे ये जाचना की कि तुम हमारे पुत्र हो जाओ कश्यप के पीछे की ओर तो भगवान रहते हैं आप जानते हैं कश्यप मरीची के पुत्र हैं और मरीची ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा नारायण के पुत्र हैं। तो पिछली पीढ़ी में तो नारायण हैं और आज के सामने का नहीं है पर भगवान है दिखाई नहीं पड़ते लेकिन सामने आना चाहिए ना भगवान को तो कश्यप जी ने ये वरदान मांगा कि आप हमारे सामने आ जाइए महाराज पिछली पीढ़ी में मत रहिए अगली पीढ़ी में बेटा बन जाइए भगवान ने अंगीकार कर लिया वो अब इस समय दशरथ होकर के पृथ्वी पर हैं, और मैं विष्णु भगवान ने बताया कि मैं उन्ही की पत्नी कौशल्या का पुत्र बनूंगा शुभ देंगे अपने आप चार रूप में प्रकट करूंगा असल में ये चार रूप जो है ये भी उपनिषद ही है ये जो मांडू के उपनिषद में मांडू के उपनिषद में वैश्वानर और तेजस और क्या प्राज और सूर्य और सूर्य सूर्य राम है और हैं प्राजर है और हिरण ये हिरण्य लक्ष्मण हैं वैश्वान शत्रुघ्न हैं ये चारों रूप इसीलिए गोस्वामी जी ने भी इसकी सूचना दे दी है निज विभुन सह चारिव अवस्था अपने विभु के साथ ये चारों अवस्था प्रकट होती हैं तो ये जो उपनिषद में चार है पंचरात्र वाले लोग जो है तांत्रिक लोग वो चतुर् व्यूह मानते हैं हो वो तो बासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरोध ये तिन चारों व्यूहों का वर्णन उपनिषदों में आदि उपनिषदों में और वेद के मूल मंत्रों में ये चारों वेद नहीं मिलता है ये पंचरात्र का वेद है और जो विश्व तेजस प्राग पूरी है ये औपनिषद वेद है ये चारों जो हैं ये प्रकट होते हैं अच्छा और जोगमाया सीता ये जनक के घर में पैदा होगी और उसी के साथ मिलकर से हम ये सारा संपादन करेंगे अब विष्णु भगवान तो ये कह के अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि माने इसका अर्थ ये है कि देवता लोगों ने न विष्णु भगवान का दर्शन प्राप्त किया और न तो उनकी आवाजे सुनी ब्रह्मा जी ने ही उनका दर्शन किया और ब्रह्मा जी ने ही उनकी आवाज़ सुनी जहाँ अंतकरण नहीं होगा वहाँ खाली इंद्रिया किस काम की तो परमात्मा की भक्ति के लिए प्रीति के लिए दर्शन के लिए हृदय की आवश्यकता होती है अब वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी के देवताओं भगवान स्वयं रघुकुल में पैदा होंगे मनुष्य के रूप में और तुम लोग भी सब अपने अंश कला आदि के रूप में बानरों में प्रकट हो जाओ और विष्णु की सहायता करो असल में ये विष्णु भगवान तो जरा ज्यादा देर से राम के रूप में प्रकट हुए हो ये बानर लोग तो राम से बहुत पहले और कई कई बानरों के बारे में तो आता है जैसे हजारों वर्ष पहले रामचंद्र के अवतार से हजारों वर्ष पहले ये पैदा हो गए थे अब जामवान आदि की जो उम्र है जाम की उम्र को यदि हिसाब लगावे तो वो तो रामचंद्र से बहुत पहले आ गए है ऐसे और भी तारों की बात है हनुमान जी की भी बात है तो ये आदेश देने के बाद नहीं आए असल में ये बानर तो सब के सब प्रकट थे देवताओं का उनमें आवेश हो गया प्रवेश हो गया कहीं ब्रह्मा जी आ गए कहीं शंकर जी आ गए इस तरह से और बोले कि आओ विष्णु की सहायता करें जो समष्टि करना चाहती है उसमें हम मदद करें महात्मा लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है एक महात्मा नाव पर यात्रा कर रहे थे तो नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा तो मल्लाह जो है वो तो कोशिश करे कि पानी निकाल के फेंकें और महात्मा जी ने अपना कमंडल नदी में डुबाया और एक कमंडल और पानी डाल बोले ये क्या करते हो, क्या करते, करते अरे कह रो अब महाराज थोड़ी देर में छेद बंद हो गया नाव का और मल्लाहों ने पानी फेंकना शुरू किया और साफ करने लगे तो वो भी लग गए वो भी साफ करने लगे क्या करते हो बाबा जी आ, नाव पहले डुबा रहे थे अब नाव खाली कर रहे हो बोले बाबा देखो जब ईश्वर इसमें पानी भर रहा था तब मैं भी भर रहा था अब ईश्वर खाली कर रहा है तो हम हम खाली कर रहे हैं हम ईश्वर के नौकर रहे हैं जैसा हो रहा है दोनों हाथ उठा हुआ है हो है तो ना यहाँ यूँ भी बाह बा है यहाँ यूँ भी वाह बाह है ईश्वर के काम में नुकताचीनी करना अपना काम अब तो महाराज देवताओं को उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोग धरती पर जाओ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए और वहाँ जाकर निश्चिंत रहने लगे देवता साब के सब ब्रह्मा के ये बानरों के रूप में आए और भगवान की सहायता के लिए बड़े बड़े महाराज बड़े बलि और पर्वत वृक्ष असल में बलि होता ही वो है जो विष्णु भगवान के प्रभु के संकल्प में अपने संकल्प को मिलाता है और उसकी सहायता करने के लिए आता है और जो अपने संकल्प से काम लेना चाहता है गए है बिहारी जी हाँ बिहारी तो जी हमको एक बेटा चाहिए अच्छा अच्छा भाई बिहारी जी तो चुप है वो तो, तो बोलते नहीं है बोले एक वर्ष के भीतर ही चाहिए महाराज थी अच्छा अगर तो तो तो देखो महाराज होए तो रिश्त पुष्ट स्वस्थ होए सुंदर होए आज्ञाकारी होए जल्दी एक वर्ष के भीतर, भीतर बेटा लेके आ जाओ अब तुमको ईश्वर ईश्वर से तुम बात कर रहे हो कि एक अच्छे नौकर ऐसी कर रहे हो न एक अच्छे नौकर ऐसी बात कर रहे हो ईश्वर से बात वो तुम्हारे ही मन के अनुसार चले तो गुरु को शास्त्र को ईश्वर को कैसे संभालना पड़ता है, है तो इसको भक्त लोग जानते हैं तो ये ईश्वर के काम में मदद करने वाले बड़े बलवान हुए अब इसके बाद वर्णन करते हैं अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण अयोध्या सर्वलोके सुविश्रुत राजा दशरथ ये दशरथ महाराज वही वंश है रघुवंश हर तरह से ये वंश विद्या से योग से दान से धर्म से रघु जी ने इतना दान किया था हो कि पहनने के लिए एक वस्त्र के सिवाय उनके पास दूसरी कोई चीज नहीं थी। जब ब्राह्मण आया तो पांव धोने के लिए उनके पास कोई धातु का पात्र नहीं था मिट्टी के बर्तन में उन्होंने पांव धोया इतना पवित्र वंश जिसमें लोग गंगा जी को उतार के ले आए शंकर जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर और वंश को जिसमें वंश को वशिष्ठ जी ने ईश्वरीय बना दिया शुद्ध करके दे दिया इस वंश को जिसमें दशरथ और रामचंद्र पैदा हो वो वंश अब उनके कोई संतान नहीं थी तो महाराज गुरुजी के पास गए और उनको नमस्कार करके कहा महाराज हमको एक नहीं अनेक पुत्र चाहिए और वे सब के सब सदगुणी हों, क्योंकि हमारे पास राज्य तो बहुत बड़ा है परंतु पुत्र न होने से उससे दुख हो रहा है वशिष्ठ जी ने कहा जी हमको तो भविष्य दिख रहा है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को तैयार किया था और इधर वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी दशरथ को तैयार कर रहे हैं बोले तुम्हारे कई बचार पुत्र होंगे तुम्हारे और बड़े बलवान होंगे सत्व संपन्न लोकपाल के समान सुशांत के पति ऋष श्रृंग को ले आओ और वो हम लोगो के साथ तुम्हारे लिए पुत्र का है अब वाल्मीकि रामायण में तो ये कथा बड़ी विस्तार से कई अध्यायों में ये कथा है अपन तो रामचरित्र की बात करेंगे अब आए महाराज बड़ी पवित्रता से उन्होंने यज्ञ कर्म का आरम्भ किया यज्ञ कर्म करने वाले भी ब्राह्मण भी निष्पाप है मुनि फिर बीत कलमश रहेंगे ये नहीं की अहरे गहरे इधर उधर ऐसी समेत के लिए आए जिनको गायत्री तक बोलना ना आवे संज्ञा तक करना नहीं आवे ऐसे ब्राह्मण ध्रुव नहीं मन स्मृति में इनकी संज्ञा ब्राह्मण ब्राह्मण ध्रुव है यथा काष्ठ मयो हस्ती य चर्म मो मृग नाम नानिव्रती हमारे गुरुजी बोलते थे ब्राह्मण भ्रुव इ न पर्याप्ता शब्द तो ये शब्द भी इनके लिए काफी नहीं है लकड़ी का हाथी हाथी तो नाम है पर है लकड़ी का चाम का हरिन बोले नाम तो हरिन है पर चाम का इसी प्रकार जो सदाचार से और विद्या से रहित हैं, वे ब्राह्मण का नाम धारण करने के भी अधिकारी है मनु जी ने मनुस्मृति का ये श्लोक मनुस्मृति का है सो नारायण कैसे मुनि आए कलमश जिनके अंदर कोई दोष नहीं है और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने अग्नि में हवन किया अग्नि में हवन करने पर चमकते हुए कुंदन की तरह सोने की तरह चमकते हुए अग्नि देवता प्रकट हुए और हाथ में स्वर्ण के पात्र में उनके पायस था उन्होंने कहा कि तुम ये दिव्य पायस ग्रहण करो ये ईश्वर की कृपा से मिला है इससे तुम्हें पुत्र होगा लक्ष्य ऐसी परमात्मानम पुत्र संशया तुम्हें पुत्र के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होगी परमात्मा तुम्हारा पुत्र होकर मिलेगा माने तुम्हें बात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए परमात्मा तुम्हें आवेगा और लोगों के लिए वीर रस होगा और लोगों के लिए वीर रस होगा दयावीर, दानवीर और सब वीर होगा पर तुम्हारे लिए पुत्र होकर आवेगा माने वात्सल का आस्वादन तुमको करावेगा तो वो तो अंतर्धान हो गयी अग्नि देवता राजा ने ऋषि सिंह और वशिष्ठ जी की वंदना की और उनसे अनुज्ञा लेकर के उन्होंने हविष्य बांट दिया के कई इन दोनों को आधा आधा दिया इसी बीच में सुमित्रा जी आ गई सो उनको दोनों ने दिया उनको दोनों ने दिया महाराज सो दो बच्चे की का योग बन गया सुमित्रा के लिए जिसको एक भी नहीं दिया था दशरथ ने उसके दो हुए हो दशरथ ने सुमित्रा को स्वयं एक हिस्सा भी नहीं दिया था और नारायण जिनको दशरथ ने दिया था, आ, आ, ने दिया था आ, उनके एक एक हुए और जिनको दशरथ ने नहीं दिया था उनके दो हुए ये दासानुदास बोलते हैं इनको भरत तो हैं। और और जी तो दास है और शत्रु भी दासानुदास है और लक्ष्मण जी रामानुगामी है ये तो लक्ष्म हैं भगवान के लक्ष्म माने चिन्ह लक्ष्मण जहाँ लक्ष्मण वहाँ राम अगर मालूम पड़ जाए कि यहाँ लक्ष्मण जी थे तो वहाँ राम जी बिल्कुल मिल गए अब तो कौसल्या को भी मिल गया और सब स्त्र प्रेम से अपना अपना भाग लेकर सेवन करके उसका गर्भवती हो गयी देवता के समान उनकी शोभा होने लगी दस समय माँ की सुशुभे पुत, सुशुभे पुत्र मद्भुतम मधुमा से पक्षे नवम्याटे सुबह पुनर्वस वृक्ष सहित उच्च स्थित ग्रह पंच के मे समूषण पुष्प वृष्टि समाकुले कहते हैं कि जब कौशल्या के दस महीना हुआ ये कौशल्या शब्द दंत प्रकार से भी लिखते हैं और ताल प्रकार से तो कौशल्या जी के संबंध में ऐसा वर्णन बनता है कि अयोध्या जी के पास ही एक कोसला नाम का छोटा सा गांव था उस गांव का नाम था कौशल या कोसला गांव का नाम था और दशरथ जी को कौशल्या बहुत पसंद आ गई तो उसके पिता ने दे दिया दशरथ पर देने के पहले भी ऐसा वर्णन आता है कि एक दिन रावण एक दिन रावण गया ब्रह्मा जी के पास और उसने पूछा कि महाराज हमारी मौत किसके हाथ है वो बताओ तो ब्रह्मा जी ने बताया कि कौसल्या दशरथ से एक पुत्र होगा कि कौसल्या कौन है कौसल गांव की लड़की है और दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं इन दोनों का विवाह होगा और इससे भगवान राम का रूप ग्रहण करके पैदा होंगे और वो तुम्हें मारेंगे यही भगवान रावण ने कहा ये ब्याह ही हम नहीं होने देंगे तो कोसला में जा के उसने कौशल्या का अपहरण कर लिया और दशरथ का भी अपहरण किया तो दोनों को अपहरण करके समुद्र में डाल दिया एक पेटी में कौशल्या जी बहती हुई रावण ने एक बहुत बड़े मत्स्य के जिम में कर दिया था कि तुम इसी रखवाली करना तो एक और बड़ा मच्छाया दोनों आपस में लड़ने लगे पेटी उसके मुंह से छूट गई और वो बही बह के गयी अब कई दिनों के बाद रावण आया और बोला ब्रह्मा जी से महाराज अब हमारी मौत किसके हाथ है वो बताओ। अरे भाई बहुत। तो तुम्हारी बता ही चुका हूँ कौशल के बेटे ऐसी होगी अत तो उनकी तो वो तो मर गए दोनों को मैंने समुद्र में डाल दिया बोले मरे नहीं तो दोनों का ब्याह हो गया तो हुआ क्या था हुआ क्या था कि जो जब पेटी बहती हुई समुद्र में से एक जगह आके रेती पर लगी तो मछुए ने उस पेटी को खोल दिया तो एक पेटी में से निकल आए दशरथ और एक में से कौसल्या दोनों जिंदा थे और ब्रह्मा जी वहाँ आए दोनों का विवाह करा दिया तो ये दोनों का विवाह करा दिया और ब्रह्मा जी ब्याह करके जब गए तब रावण ने आके पूछा की महाराज क्या हुआ बोले उनका तो ब्याह हो गया बोले अब क्या करेंगे तो ये इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की कथा आती हैं। तो कौशल गांव की लड़की होने से दंत सकार ऐसी कौशल्या बोलते हैं और कुशल होने से कुशल बुद्धि में राम का जन्म होता है बुद्धिया दृश्य सूक्ष्म याशल शब्द से कौशल्या बनाते हैं तब वो से बनता है अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ मधुमासे पक्षे नवम्यां करकटे सुबह अद्भुत पुत्र मधुमास माने देखो राजा को आना है तो किस महीने में आवेद राजा जो महीनों में राजा होगा बसंत ऋतु ऋतुराज में राजा के रूप में भगवान को आना है तो ऋतुराज बसंत को उन्होंने पसंद किया राजा और राजा की समानता होती है और खेतीहर के रूप में किसान के रूप में आना हुआ गाय बैल के, के लिए आना खेती बाड़ी के लिए आना तो वर्षा ऋतु में आए और चोरी वोरी करने के लिए रात जिला करने के लिए आए तो रात में आए और ये आए तो दिन दहाड़े बाजे गाजी बजा के आए है ना ये तो राजकुमार है तो उसमें भी मधुमास में आए ऋतुराज बसंत ऋतु और मधुमास और मधुमास में भी, मधु मधु मधु भी नवमी तिथि इनके लिए बिल्कुल कोई राजा महाराजा अपने